कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैयाह पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने दोनों असुरों को अपने पास आते और भगवान को सोए हुए देखा तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगी ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम्ही स्वाहा तुम्ही स्वधा और तुम्ही वसटकार हो स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं ही जीवनदायणी सुधा हो नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंद रूप अर्धमात्रा है जिसका का जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो हे देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जलनी हो हे देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सब को अपना ग्रास बना लेती हो जगमई देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह महादेवी और महासूरी हो तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो तुम ही ईश्वरी तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो तुम खड्गधारिणी शूलधारिणी घोर रूपा तथा गदा चक्र खड्ग और धनुष धारण करने वाली हो बाढ़ भूषणली और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं तुम सौम्य और सौम्यतर हो इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी तुम तो अपने इन उदार भावों से ही प्रशंसित हो ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो ऋषि कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण गुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु केक्षस्थल से निकल कर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की सैया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असुरों मधु और कैटव को देखा जो ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयास कर रहे थे भगवान हरि ने उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उग्र हो रहे थे इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं तुम हमसे कोई वर मांगो श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमलनयन भगवान से कहा जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो जहां सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ सुनो इस प्रकार मार्किंडे पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में मधु कैटभ नामक पहला वध नामक मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ श्री चंडिका देवी को नमस्कार है